परमार्थ प्रसंग दो समय सर सर निकला जा रहा है प्रतिक्षण आयु नष्ट हो रही है जीवन का अर्थ ही मृत्यु है शरीर कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं इसीलिए मृत्यु के लिए सदा तैयार रहना चाहिए व्यर्थ ही समय नष्ट न करो कोई अवश्य करने का काम भविष्य के लिए न डाल रखो परलोक के लिए कुछ सहारे की चीज अभी से संचय करो धन संपत्ति इसी संसार के सहारे हैं साथ ही नहीं जाएंगे साधन भजन परकाल के सहायक हैं वही तुम्हारी अपनी निजी चीज है जिसको साथ लेकर जा सकोगे जो कुछ भी करोगे कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा उतना ही मार्ग तय हो जाएगा 264 इस जीवन में साधन भजन करके जो प्राप्त करोगे अगले जीवन में वहीं से शुरू करके तेजी से आगे बढ़ोगे इसीलिए देखा जाता है किसी किसी का स्वाभाविक ही ईश्वर में अनुराग होता है उनके चित्त की एकाग्रता और सूक्ष्म तत्वों की अनुभूति थोड़ा सा साधन भजन करने से ही सिद्ध हो जाती है थोड़ा सा उत्साह देने से ही वे प्रकट हो जाते हैं यह उत्साह देना ही दीक्षा है श्री ठाकुर उन्हें सुखी लकड़ी कहते थे जो एक फूक मारते ही जल उठती है और जो भींगे हुए या कच्चे काठ के समान है वे सहज में चेतना नहीं चाहते इसके लिए गुरु को कितना ही झंझट सहनी पड़ती है उन्हें भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है और देरी होती है तत्व की उपलब्धि करना हो तो अनेक जीवन बीत जाते हैं दो कर्म फल का भोग सभी के लिए अनिवार्य है भोगों का अंत हुए बिना मुक्ति नहीं होती पर अवतारी महापुरुषों का आश्रय ग्रहण करने पर सात जन्म के भोग एक जन्म में ही कट जाते हैं 266 संसार में प्रायः देखने में आता है कि जो धर्म मार्ग पर आरूढ़ हैं उनके सांसारिक दुख कष्टों की कोई सीमा ही नहीं और जो अधर्म का आश्रय लेते हैं उनमें से बहुतेरे सुख स्वाधीनता से जीवन यापन करते हैं उनकी भोग वासना खूब प्रबल होने से भोग ही उनका जीवन सर्वस्व होता है किसी भी उपाय से भोग्य वस्तुएं प्राप्त कर लेने पर वे समझते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं मजे में हैं विष्ठा का कीड़ा जैसे विष्ठा में ही आनंद पाता है उसी में पुष्ट होता है पर वे इतने मूर्ख होते हैं कि कभी भी नहीं सोचते कि यह सब दुष्कर्मों का बोझ संचित कर रहे हैं इसके परिणाम में अगले जन्म में भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा शायद पशु योनि में भी जन्म लेना पड़ेगा पर जीवन की बात छोड़ देने पर भी जो इस तरह के घोर अज्ञान से आच्छन्न है जो विवेक रूपी वृश्चिक दंशन से कभी पीड़ित नहीं होते वे तो नर पशु ही हैं